fit fix एक बहुत ही समझदार और सफल इंसान ने कहा है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना क्योंकि रिस्क नहीं लेना ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसमें फेल होना 100% तय है इंसानी दिमाग और शरीर बहुत बड़े काम करने में सक्षम है उसमें बहुत काबिलियत है एक ऐसी आग है जिसको अगर वो मेहनत में बदल दे तो दुनिया में एक तूफान ला देगा वहीं अगर वो इंसान किस्मत के अपने आप बदलने का वेट करता हुआ कोई कदम नहीं उठाता है तो उसके हालात कभी नहीं बदलेंगे क्योंकि उसको डर है कि अगर उसने पूरे जीवन se mehnat kar di aur mehnat ke badle mein agar usko kuch nahi mila to kya fayda mehnat karne ka yani ki wo risk hi nahi leta. जैसा पैदा होता है उसी लेवल में उसकी बूढ़े होकर मौत भी हो जाती है सोचो अगर इतिहास में रिस्क नहीं लिया जाता तो क्या हवाई जहाज बनाया जा सकता था क्योंकि उसको बनाने वाला भी हाथ पर हाथ धर के बैठ सकता था कि यार इस काम में रिस्क है अगर आसमान से जमीन पर गिर गया तो सोचो अगर रिस्क नहीं लिया जाता तो क्या मानवता के इतिहास में कोई मानव चंद्रमा पर पहुंच सकता था क्या सिकंदर और नेपोलियन की तरह महान शासक बना जा सकता था क्या समुद्र में कई किलोमीटर दूर तक जाया जा सकता था शिप बनाने वाला इंसान भी अपने घर पर डर के मारे बैठ सकता था कि अगर नाव बीच समंदर में जाके डूब गई तो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा अचीवमेंट अगर तुम घर पे बैठकर ये सोच रहे हो कि रिस्क नहीं लूंगा तो याद रखना मेरे दोस्त तुम जिस पंखे के नीचे सो रहे हो ना तुम्हें नहीं पता अगर गलती से वो सोते हुए तुम्हारी गर्दन पर गिर गया तो क्या हाल होगा रिस्क कहां नहीं है तुम बाइक कितना ही सेफ चला लो भगवान ना करे कि ऐसा हो कि दूसरे की गलती की वजह से तुम्हारे साथ कुछ हो जाए अगर तुम सांस भी ले रहे हो तो वो भी रिस्क है क्योंकि उसके साथ भी कई पॉइजनस केमिकल्स तुम्हारे फेफड़ों तक जा रहे हैं जिनका आज नहीं कल असर पड़ेगा ही तो फिर देर किस बात की रिस्क तो वैसे भी लाइफ में है ना इसका दायरा बढ़ाओ इसका लेवल ऊपर करो मैं यह नहीं कहता कि तुम अपना सब कुछ दांव पर लगा दो और फिर मुझे ब्लेम करो कि जीत फिक्स ने मुझे रिस्क लेने के लिए बोला था बट इतना याद रखना दुनिया के बहुत बड़े-बड़े काम रिस्क पर ही चल रहे हैं दुनिया के कितने एरोप्लेनस ट्रेनस बाइक्स हॉस्पिटल्स हमेशा रिस्क का सामना करते हैं लेकिन रुक जाना और रिस्क ना लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है बल्कि अपने लिए एक रिस्क का लेवल तय करके उस पर अपनी मेहनत लुटा देना ही असली सफलता है या याद रखना रिस्क लेने से तुम कुछ खो नहीं दोगे बल्कि कम से कम तुम्हें सीखने को बहुत बड़ा लेसन मिलेगा और फिर वही लेसन तुम्हारी जिंदगी में बहुत हेल्प करेगा फिर भी अगर मन ना करे रिस्क लेने का तो याद रखना एक फौजी को और कंपेयर करना अपने रिस्क को एक फौजी के रिस्क से क्या तुम्हारा रिस्क इतना बड़ा है कि तुम अपनी जान गवा दोगे नहीं ना तो उठो और रिस्क लो तुम्हारी जीत फिक्स है जय हिंद वंदे मातरम did fix!